देवी भागवत दसवा स्क्रामरी देवी द्वारा, दानों के द्वारा अरुण दानव के निधन का वर्णन अपने अपने स्थान से चित होकर दीन बने हुए वे सभी देवता में गए और एक एक करके भगवान शंकर को अपने दुख की गाथा सुनाने लगे उस समय भगवान शंकर के मन में भी बड़ा विचार उत्पन्न हो गया उन्होंने सोचा ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा जी इसे वर दे चुके हैं अतः अब न युद्ध में न शस्त्र एवं अस्त्र से ही, न पुरुष एवं स्त्री के द्वारा ही, अथवा न चतुष्पद और तरीतर प्राणियों से ही मर सकता है उस समय सभी आर्त होकर चिंता करने लगे परंतु किसी को भी कोई उपाय नहीं सूच पड़ा ठीक उसी समय यह आकाश हुई देवताओं तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो दे ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेंगी यदि अरुण गायत्री के जब से पृथक हो जाए तो उसके मृत्यु के योग्य हो सकती है। संतोष प्रदान करने वाली यह वाणी बड़े उच्च स्वर से हुई थी इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय देवताओं ने बृहस्पति जी को बुलाया और देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की गुरु आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानो अरुण के पास जाइए और जिस किसी भी प्रकार से वह दानों गायत्री जब से विरत हो सके परम कर्तव्य मानकर आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए हम लोग ध्यान पूर्वक भगवती परमेश्वरी की उपासना करते हैं वे प्रसन्न होकर आपकी सहायता करेंगे बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर सब देवता भगवती जाम्बून देवेश्वरी के पास जाने को तैयार हो गए उनका उद्देश्य था कि वे परम सुंदरी देवी दैत्य के भय से घबराए हुए इस देवताओं की रक्षा करें वे वहां जाकर सुनिश्चित चित्त से तपस्या करने लगे उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा वे तनम से देवी यज्ञ में तत्पर हो गए इधर बृहस्पति जी शीघ्र ही दानवराज अरुण के पास पहुंचे सामने आए हुए उन मुनिवर से दैत्य ने पूछा मुने तुम कहाँ से कहाँ आ गए तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है शीघ्र बताओ मैं तुम्हारा पक्षपाती तो हूँ नहीं बल्कि तुम्हारे प्रति मेरी शत्रुता ही रहती है